राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिय शेक्षिक प्राउध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तु थे, नंने मुन्णों के लिए धुनी कारिक्रवों की शंखला शिशु जगत. शिशु जगत में आज सुनते हैं कारिक्रम मंध. Dur tujhi mele झूला चाट तमाशा सर्कस गुड्डू देख देख मुस्काए झूला चाट तमाशा सर्कस गुड्डू देख देख मुस्काए तू जी मेले में आए साथ में दादी को भी लाए गुड्डू अरे गुड्डू अरे कहां गया कहां चला गया ये गुड्डू भी आके आके मजो पंगा सर्कस देखिए शेर बंदर भालू का खेल देखिए भालू साइकिल चलाता देखिए देखिए देखिए शेर बंदर अरे गुड्डू अरे कहां गया हैं आ वो रहा वो रहा तो बेटा अरे तू यहां खड़ा है तुझे कहा था ना कहीं इधर-उधर मत जाना हां फिर आ गया तू यहां हम्म hmm? दादी हम भी सर्कस देखेंगे यहां शेर भालू साइकिल वाला बंदर और हां हां हां देखेंगे देखेंगे अभी सर्कस भी देखेंगे पर देख गुड्डू बेटा मेरी उंगली कसकर पकड़े रखना नहीं तो खो जाएगा हा? नहीं खोऊंगा दादी मैं तुम्हारी उंगली कसके पकड़ लेता हूं हां अब ठीक है ऐ देख ले गरम गरम मटर से भरी हुई टिक्की ले लो टिक्की गर्म ले लो इसका पत्ता देना तो हां मुझे भी देना दो रुपए दो रुपए दो रुपए दादी मैं भी टिक्की खाऊंगा हां हां जरूर खाओ टिक्कीया बेटे अभी लेते हैं अभी लेते हैं टिक्की ले बनाना देखो कम का हो हां चटनी सारी मीठी वाली केलेला कित ने पैसे हुए भैया ₹8 केलेला केलेला केलेला गुड्डू गुड्डू अरे गुड्डू कहां चला गया ये लड़का हे भगवान अभी तो यहीं था गुड्डू अरे ओ गुड्डू कहां चला गया कौन अरे भैया मेरा गुड्डू मेरा पोता पता नहीं है ही अभी था कहां चला गया मिल जाएगा आ जाएगा घबराओ नहीं देखो मेरे पोते ने लाल स्वेटर पहना है गुड्डू नाम है उसका गुड्डू हां जरा मदद कर बेटा तुम भी आवाज लगा दो गुड्डू वाला बच्चा गुड्डू पुतली का नाच हा ला ला ला ला रे रे कतर सरस लाल गई तू भी जा हा रा, रा, रा, नाच नाच देखो नाच कठपुतली का नाच अरे तुम क्यों खड़े हो नाच तो खत्म हो गया कितना बढ़िया नाच किया मुझे भी सिखा दो ना जाओ बेटा जाओ अब तो तमाशा खत्म हो गया सब चले गए अरे तुम किसके साथ आए हो क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है है क्यों नहीं मेरी दादी है ना दादी पर तुम्हारी दादी है कहां दादी दादी लगता है दादी खो गई मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था फिर भी खो गई <laughs> तुम्हारा नाम क्या है बेटा गुड्डू नहीं नहीं सौरभ मैं 6 साल का हूं आपका नाम क्या है मेरा नाम है किशनलाल पर लोग मुझे कठपुतली वाला कहकर ही बुलाते हैं और तुम्हारी दादी का क्या नाम है दादी का नाम हां हां दादी का नाम दादी है? अरे यह बात तो ठीक है तुम उन्हें दादी कहकर बुलाते हो पर उनका कुछ तो नाम होगा जैसे मेरा नाम है किशनलाल और तुम्हारा नाम है सौरभ नाम अरे हां दादाजी उन्हें सरला कहकर बुलाते हैं ओ इसका मतलब है तुम्हारी दादी का नाम है सरला देवी अ, पर दादी दादी अभी तक नहीं आई काका मैं दादी को खोजता हूं अरे अरे गुड्डू अरे गुड्डू ठहर ठहर अरे बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं अरे शहरों गुड्डू जी मेले में आए बड़ में खो गई दादी गुड्डू ढूंढ रहे घबराए दादी दादी दादी बड़ में खो गई दादी गुड्डू ढूंढ रहे घबराए दादी दादी बेटे ऐसे तुम्हारी दादी नहीं मिलेगी चलो सामने पुलिस चौकी पर रिपोर्ट लिखा देते हैं क्या बात है क्या हुआ कुछ खो गया है क्या मेरी दादी खो गई हैं उनका नाम है सल्ला देवी <laughs> भाई वाह तुम तो बड़े समझदार बच्चे हो हां तो तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम है सौरभ वैसे लोग मुझे गुड्डू कहकर बुलाते हैं मेरे पिताजी का नाम है विजय प्रकाश मेरी मां का नाम है वीरा शाबाश शाबाश अच्छा तुम रहते कहां हो तुम्हारे घर का पता क्या है मेरे घर का पता है बीड़ी वाला बाग अस्पताल के पास हमारे घर का दरवाजा खूब बड़ा है नीले रंग का भाई वाह अच्छा सौरभ अब यह भी बताओ कि तुम स्कूल जाते हो हां पहली कक्षा में पढ़ता हूं हम्म अब यह भी बताओ कि कितने साल के हो मैं 6 साल का हूं हम्म तो ठीक है अभी तुम्हारी दादी को ढूंढते हैं कृपया ध्यान दें एक बच्चा जो लाल रंग का स्वेटर पहने है उम्र 6 साल अपना नाम गुड्डू उर्फ सौरभ पिता का नाम विजय प्रकाश बता रहा है पुलिस सहायता कक्ष में बैठा है उसकी दादी सरला देवी जो उसके साथ यहां मेले में आई हैं उसे आकर यहां से ले जाएं बस अब थोड़ी ही देर में आ जाएंगी तुम्हारी दादी बेचारी दादी कहां है मेरा गुड्डू मेरा बच्चा कहां है अभी लाउडस्पीकर पे कोई बोल रहा था यहां मेरा बच्चा बैठा है हां हां अम्मा जी आइए हैं आपके पोते को बैठिए बैठिए दादी अरे गुड्डू गुड्डू थी हम लोग कब से तुम्हें रहे हैं अब मैं कभी भी तुम्हारे उंगली मेले में नहीं छोड़ूंगा नहीं तो तुम फिर से खो जाओगी <laughs> बेटा। मैं अभी आप सुन रहे थे C I E T N C E R T द्वारा प्रस्तुत ये कारिक्रम विशे सैयोजन, अमरेंदर बहरा, आलेक मधु वी जोशी, कलाकार, सुचित्र गुपता, बाबला कोचर, कीम्ती आनंद और प्रिया, संगीतकार, दिनेश प्रभाकर, ध्वन्यंकन, दीपक पांडे, तथा निर्माण एवं प्रस्तुती, वंदना अरिमर्दन.